ूता स्वदी वाजसने वाजसने प्राण्शि चक्षुच्चितित इत्यादि व्यापारेश प्रत्येक अग्निचितृष्टि वाक्ता प्राणचिता चक्षुशिता इत्यादि के द्वारा सकल प्राण व्यापारों में प्रत्येक में भी अग्निचित दृष्टि विधान करके एवं दृष्टिमता मतलब सर्वाणी भूताने स्वाप काले अभी चयन करती इस प्रकार के का वाला जो होगा वह सकल जो भी हो सर मत सर्वाणी भूतानी अ स्वाप इस स्वाप में चयन करी थी सा दृष्टिस्तु तदापी वा दृष्टि में है जैसा वैसे यहां पर भी ये समझो क्यों कहा जा रहा है क्योंकि निश्वास जो है तीनों ही अवस्थाओं में श्वासशक्ति चाहे रहती जा हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुशक्ति हो अवस्था उच्छ्वास निश्वास प्राणा अग्निहोत्रावत्त संपादन से अग्निहोत्र के अवयवे अग्निहोत्र का जो अवधि रूप से आपने जो संपद उपासना किया नो संपद संपादन लेकिन ये जो देखने में उपासना लग रहा है इन यहाँ उपासना प्रयोजन नहीं है क्यों निर्विशेष आत्म प्रकरण क्योंकि तो निर्विशेष आत्मा का प्रकरण प्रश्न बावन में निर्विशेष आत्मा का प्रकरण विधि आदर्शना तो है क्या पूछा क्या था कि कौन सी इंद्रिया सोती है कौन सी इंद्रिया या क्या कौन सा चीज जगा रहता है ये पूछा गया था ये जो पूछा गया है ये तुम पदार्थ शोधन के लिए है तभी तत्पदार्थ को समझाना है आगे जाकर के तो दोनों का आदेश करनी है इसीलिए तम पदार्थ का शोधन रूपा ज्ञान का स्तुति है ये, ये कोई उपासना नहीं है उस पर टिप्पणी कार गत्मनि सुप्त जागरण क्या स्थिति क्या होगा तम पदार्थ की शुद्धि कैसे होगी तम पदार्थ शुद्धि इस प्रकार समझना है कि भाई ये जो सोना है जगना है ये सब कहाँ है आत्मा में नहीं है किंतु इंद्रिया विषय दिखाना चाहते इंद्रिया ही सोती है आत्मा नहीं सोता और जगता है तो प्राण ही जगता है आत्मा नहीं जगता इसे सोना जगना ये सब आत्मा में आरोप हो रहा है मैं सो गया अरे आप नहीं सोते आपका तो आत्मा हो आपका सोगे नित्य प्रकाश स्वरूप सो सकता है क्या हो ही नहीं सकता इसलिए कहते हैं किंतु इत्यर्थः इस प्रकार से का शोधन करने के लिए ही यह बात विचार किया जा रहा है कौन कौन होता है कौन कौन जगह रहता है इत्यादि में जागृत्सु प्राणग्निषु उपसंहृत बाह्यक विषयाष्च अग्निहोत्र फलम स्वर्ग ब्रह्म जिगमशु स्वर्गमिव ब्रह्म इति मनोह वावर कार्यक्रम से मनो यजमा आदय लास्ट में ना मनो कल्प्यते मेंजम्स कल्पना द्वय संधार स्वयं जाग्रत काल में प्राणाग्निशु उपसंहृत बाह्य करणानि विषयाश अग्निहोत्र फलम स्वर्ग ब्रह्म चिमशुर इत्यादि जाग्रत काल में होता क्या है अतः स्वाप काल में स्वप्न काल में विषयों कोणोंगो को उपसंहार कर देता है और मन जगा रहता है जाग्रत जागृत सुणाग्निशु जागृत सुणाग्निशु मैं जगता हुआ प्राण रूपी अग्निया करते क्या है उपसृत्य बाह्य करणानी बाह्य करणों को उपसंहार करके विषयांश और विषयों को भी उपसंहार करता है तब क्या होता है वहां अग्निहोत्र फलम इव स्वर्गम ब्रह्म जिग्म अग्निहोत्र स्वर्ग को प्राप्त करता है ना यजमान उसी प्रकार से सुशुप्त काल में ब्रह्म ब्रह्म के साथ भूतों करके उस आनंद को अनुभव कौन कर रहा है मन ही करता है इसे मन याग्निहोत्र है है। का फल कौन प्राप्त करता है यजमान स्वर्ग को उसी प्रकार से यहां अग्निहोत्र हो रहा है प्राण चल रहा है जो ये अग्निहोत्र हो रहा है, है ना ऐसे करने वाला कौन है मन और मन इसे क्या फल प्राप्त में भ्रम को प्राप्त करेगा वो करेगा अग्निहोत्र फलम ये स्वर्गम जैसे अग्नोत्र का फल स्वर्ग होता है उसी प्रकार से ब्रह्म जिग मनो ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला है ब्रह्म की ओर जाने की इच्छा रखने वाला है कौन मन इसलिए मनोहवा यजमानो मन ही वास्तव में यजमान है स्वर्ग रूपी ब्रम जिगमिशु नीचे से टिप्पणी का टीका कर देखो प्राधान्य स्व व्यापारे कौन प्राण स्वप्रकाल में, तो में, में मन स्वप्न नहीं आता में विषयों को करके मन संता है ये समझो स्वप्रकाल में मन प्राधान्य स्व्यापारमत प्रधान रूप अपने व्यापार को करते हुए और अग्निहोत्र फलम स्वर्गम जिगमिशु ये जमान अग्निहोत्र फल स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए जाने की इच्छुक ये के समान क्या कर रहा है सुष्ध काले स्वरूप ब्रह्म जिग्मी ब्रह्म को, को प्राप्त करने की इच्छा से ये मन भी लगा हुआ है युव चोड़ लेना इसलिए मन को भाष्य यजमान है के अन्तर युव शब्दो दृष्टव्य यजमान के समान यजमान है यह मन यजमानवत यजमान जागृति करने आ, जिस प्रकार से जो है कार्य करण समस्तों को लेकर के अग्नि अग्निकुंड में हवन मंडप में मुख्य कौन है यजमान सव्य करता कराते हैं पंडित लोग मुख्या तो यजमान तो ये करने वाला उसी प्रकार से ये स्वप्न काल क्या है मन ही कार्य में प्रधान रूपेण सकल व्यवहारों को सम्यक प्रकार से करने वाला है इसे प्राधान्य स्वर्गम ब्रह्म प्रति प्रसिद्ध स्वर्ग जैसे जातेजमान उसी प्रकार से यह मन क्या है स्वप्न को जा रहा है तो क्या कर रहा है ब्रह्म की ओर जा रहा है इसलिए यजमान मन कल्पित है इस के साथ सादृश्यता यहाँ इस अध्यात्म में मन मिले ये साध समझा और अब गाते हैं इष्टफलम याग फलम में उदानो वायु हो याग्फल ही उदान वायु ऐसे कैसे आपने कर दिया उदान वायु में याग फलत्व तो का कथन कर दिया इष्टफल का उदान निमित इष्टफल प्राप्त है निमित्त और निमित्त को एक करके व्यवहार कर दिया निमित्त कौन है उदाहरण उदाहरण से ही हम लोग ऊपर जाते हैं किसी भी लोक में जाना है कहीं भी जाना है कोई फल प्राप्त करना है कर्मी और उपासकों को उदाहरण के सारे जाते बोल चुके इसे हैं उदाहरण इष्टफल प्राप्त है इस फल की प्राप्ति उदाहरण निमित्त कौन गाते हैं उस उदाहरण वायु को ही इष्टफल कह दिया गया उदाहरण निमित्त कैसे हो समझाना है सदर हो मनाख्यम स्वप्रवृति रूपादी और सुषिप्त मिल जाता है किसको मन नामक यजमान को मन रूपी यजमान को स्वप्रवृत्ति जो चल रहा था उसे हटा करके स्वप्रवृत्ति रूपाद अपनी प्रक्ष करके आहार रहा प्रतिदिन सोते वक्त क्या करता है स्वर्गम व्रह्म जैसा वहां मरणोत्तर काल स्वर्ग और ले जाता है उदाहन वायु उसी प्रयास होते वक्त मन को यह उदाहरण ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व की ओर ले जाता है तो याग फलस्तान ये उदाहरण इसे याग तो फलस्तान में हमने उदाहरण वायु को ग्रहण किया टीका में करे हैं उदान निमित्त मरण अनंतर यागा उदान वायु निमित्त है कारण कार्योपचार आदि उदाहरण फलत्वित है कारण में कार्यत्व का औपचारिक अभेद कर दिया अभेद करके कार्य क्या था फल प्राप्ति उसको हमने कहा जा डाल दिया कारण तो उदान वायु में अवेद करके कह दिया उदान वायु तो? ही द्वारा का उदान है। मरण द्वारा उदाह मात्री श्रोते हैं कहा है इसी आनंद का अन्यूता जितनी भूत है एकमात्र का अनुभव कब करते हैं सोते वक्त जो आनंद अनुभव कर रहे हैं उस ब्रह्म का ही एक बूंद के समान बूंद के आनंद का अनुभव कर रहे हैं मात्रा, एक मात्रा ऐसी और कौन कराएगा फिर वो ब्रह्मानंदानुभूति श्रिशुति में जो होती है कौन कराता है उदान वाही कराता है किसको करा रहा है मन को करा रहा है स्वर्ग याग बला नाम सर्व तो याग है सकल ब्रह्मात्मकी ब्रह्म ताश ब्रह्म के प्राप्त ब्रमक्रमगत्वाद्रम्य के कारण से भी आर इष्टफल प्रापगत्व से प्रतिफल प्रदान करवाहे योगदान वाई प्रश्नपुर गर्गमस्वर्गमन सर्वयागफलात्मक स्वूप ब्रह्मा यदि भी आरा ब्रह्म प्राप्त प्राप्त कर रहा है में, वो कोई बाही नहीं साथ प्रतिदिन याग रहता ना वो तत्पाप्त ठीक जो याग अभी कभी करता ही नहीं है या कभी किया ही नहीं वो भी तो सोता है वो भी ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है सरशक्ति में तथापि यदि ऐसा है तथा ब्रमणे सर्वफल्व ब्रह्मीशल अवंगफल तापक उद्स इष्टल प्राकृत उयुचंद्राक हाँ होता उदाहरण कथम तत्कृत न श्या तस्नाडीचारे सा, साम मन तन्नाडी प्रवेशय तत्क्रम प्राप्ति प्रपूत्ते सुषमनाडी का नाम नाड़ी से जाता है और यहाँ कर उदान वायु से कहते उदान वायु ही मदद करता है आपको सुषम नाड़ी में सुषम नाड़ी में कौन जाएगा वायु तो जाएगा।, कौन सा जाएगा उदान नाम से मैंने उदान वायु हो उदान जो वायु है वही सुषम नाड़ी में चरने वाला है स मन तन्नाडी में प्रवेशन वह उदान वायु करता है क्या करता है मन को नाम के नाड़ी में घुसा करके वहां से उसको ले जाता है ब्रह्म त्रपयती है एवं विदुषा एव न विदुषां फला नदुषाव अः कार्य प्रत्यवाय से आरंभ करके जो अंत में आया मनोहवा यहां तक की जो बात कही गई थी ये विद्वान आरंभ करके जब तक जगता नहीं है यावत सुप्तोत्थित जब तक सुप्त से उत्थित नहीं होता तवत उत्तरी काल पर्यंत विद्वान क्या कर रहा है हा? सर्वे याग फलानुभव सर्वयाग का फल रूपा ब्रह्म उसी को अनुभव करता है विद्वान सोते वक्त उसको अनुभव कर रहा है नाम अनर्थाया अविद्वान का सोना भैंस के सोने के समान है व्यर्थ ही है वो उसके समान विद्वान विद्वाद्वानों का अनर्थ जिसने वृथा आयु क्षपड़ा अन्य का है ना निद्रा क्या होता है आम आदमी के लिए केवल आयु क्षपण वर्ष जा रहा है और अविद्वान का इस व्यर्थ जाने के समान विद्वान का नहीं जाता यदि विद्वत्ता है किस तरह से यह ज्ञान का स्तुति किया जा रहा है कारण क्या है ये समझना यहां पर भाषा अर्थ तो बोलते नहीं है पूर्व करना है, पहले निपटाते है उसके बाद बताऊंगा नहीं और मनः वा ग्रोतरेते ही श्रोत्रादी स्रोते हैं प्राणाग्निया जगती है ऐसा आप नहीं कह सकते नहीं विदुष एवं श्रोतरादि स्वतंत्र प्राणाग्न व जागृति क्योंकि जागृत स्वप्रयोग मन स्वातंत्र अनुभवत जागृत और सब्र मन बड़ी अपनी स्वतंत्रता स्वतंत्रता से अनुभव करके आ रहा सुप्तम व प्रतिदिन स्वता जरूर है और यह जो प्रक्रिया है में समान में सर्व प्राणी नाम सगल प्राणियों को समान से चल रहा है पर्या क्रमेण जागृत स्वप्न सुश्रुदी का मन है ना यह क्यों आप गा रहे हो अद्वान का अर्थ होता है वैसे इसका नहीं होता करना ही करते ना तब कहते हैं इसे ज्ञापा तो विद्वत्ता उपते विद्वान का शुद्धि के लिए यह ऐसा उपन्न हो जाता है ये सब कहने के है तात्पर्य है प्राण का ये धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है इसे करने के बात कही जा रही है कि है। विद्वान अकर्मी विद्वाकर्मी नवयद पहला तो अकर्मी नहीं होता तत्र तूत्रादी कर्म प्रतीत उदान से यागफलस्थ न तत्फल तत्कर्म प्रतिरतागफस्थन जो आपने कथन किया उदान वायु को वह तत्र कर्म अप्रतित है लेकिन कर्म की प्रति होती नहीं है में, तो कैसा वहां बात कह रहे हो तब का विद्वान का स्थिति के लिए सारी चीजें है श्रोताजन है, प्राणा एवं जागृति इत्यं रूपा विद्या ये विद्या है आपके दो प्रश्नों के जवाब में आपको ज्ञान मिल गया क्या आत्मा सोता है इंद्रिया सोते हैं प्राण जा ये जो ज्ञान इस, ज्ञान इस के विद्याया जागरण शरीर प्राण न मालूम हो रहा है क्या है क्या धर्म और शरीर की रक्षा करना प्राण का धर्म है इनमें इन से कोई भी चीज ले न आत्मधर्म आत्मा का धर्म नहीं है तो पदार्थ विवेक करने के लिए होने से स्तुति करना उचित ही है प्राण जागरण से कह सकता है प्राण का जगना इंद्रियों का सोना यह बात अविद्वान में भी समान है तो इसके द्वारा विद्वान की स्थिति कैसे हो गया शंका निरस्ता विवेक तो अभाव क्योंकि अविद्वांग एक विवेक नहीं क्या विवेक नहीं है यह आके समझो अभी सुषुप्ति में एक ब्रह्मज्ञानी सोता है क्या ब्रह्म ज्ञानी सोता कैसे वो सो नहीं सकता अभी क्या बोला कौन सोता है इंद्रियां सोते हैं मन सोता है प्राण चलता है इसका मतलब ब्रमित ब्रह्मी तो ब्रह्मविद जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही है वो तो सोता नहीं वो तो आत्मा है तो आत्मा होने सोता नहीं है ना जो तो सोता नहीं है तो क्या करता है फिर तो प्राण के साथ आयत्म जगाना जगाता है इसे कहा जाता है वह शरीर का सोते हुए भी ब्रह्मज्ञानी का प्रारदात जो विद्यमान शरीर है उस शरीर का सोते पर भी वह ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ब्रह्मत्व ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त हुआ है और वह ब्रह्म प्राण के साथ आयत्म होकर जगा हुआ रहता है इसलिए सोता ही नहीं वास्तव में और जो अविद्वान है वो क्या हो गया वो तो मन के साथ ना अविद्या में अलय हो गया कि वो वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं है ना। ब्रह्म नहीं है है ना जीव है और जीव भाव उसका विद्या में हो गया है इसे उसका सोना हो गया। कि अज्ञान इसलिए जगने के बाद है मैं तो अज्ञान पर सोया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं है न किंच दबे निशा होता है तू तो नहीं जानता, जानता ना प्राण जगा हुआ था मैं प्राण प्राणात्म कर गया था तो जानता है उसके लिए प्राण जगा हुआ है प्राण प्राणात्म उसको देख रहा है वो उसके। वो उसके इंद्रियों के अंदर विषय ज्ञान नहीं करेगा कोई भी नहीं करेगा चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ ब्रह्म अंतर क्या है अविद्या में सो जाता है अविद्या में हो गया उसका आध्यात्मिक जीव भाव जो था मन रूपये अंतरकरण के साथ वो भी लय हो गया इसका क्या होता लय नहीं होता क्योंकि अविद्या से कोई लेन देन नहीं माया से कोई लेन देन नहीं ब्रह्म ज्ञानी है सर्वव्यापक वो क्या करते थे उस शरीर में भी ब्रह्म व्यापक ही है ही ये ब्रह्म है वो। और वो प्राण से ताक पकड़ जगा हुआ है उसके लिए प्राण और प्राण से चलता शरीर सभी दृश्य ही है इसलिए कहा जाता है विद्वान इसलिए जो अज्ञानी सोता है उसे ब्रह्मज्ञानी जगता है अज्ञानी जगा है उसे ब्रह्मज्ञानी सोया है अविद्या को ले जागरूक संयम साफ कहा है, है। इसलिए श्रोत्राधिगमु ननु विद्या सर्वं प्रकरण अशे श्रोत्रा ब्री विधियम स्तुत्याश्य विदारणेन स्वये नाया विधेयन विद्या का, का स्तुति करने के लिए ये सारी बात कही गई है विद्वत्ता उत्पद्य है एक ही भवती श्रोत्रादी परदेवत मन में जागृति तारीपत्र से मन प्रकार प्रस्तुति ही मानना उचित होता है अब अगला मंत्र से क्या बोलने जा रहे हैं वो भाषा कर अवतरण ये जो पूछा गया था कत्र देव स्वप्ना पश्य इनमें से कौन सा देवता है जो स्वप्नों को देखता है विषय-विषय रूपा भाव है वह कौन अनुभव कर रहा है ये पूछा तब जवाब में कह रहे कर अत्र स्वप्ने महिमाती यदम दृष्टम श्रद्वेवाणो देश दिगंतरे प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती दृष्ट चा दृष्ट श्रुतं चा श्रुतं चाभूत चाभूत चर्व पश्य मुख्य सर्व सन सर्व पश्य मन ही सब कुछ हो गया है और मन ही सब सबको दिख रहा है दृष्टा दृश्य अकेला स्वयं हो रखा है सारा करना दृष्टा भी खुद बना हुआ है दृश्य भी खुद हो रखा इंद्रियों स्वप्रकाल में। स्वप्रकाल है।, ये जो देवता है कौन देवता जो परदेव करके कहा गया था किसको मन को वो जगा रहता है शुक्ति में प्राण जगा रहता है मन भी सो गया लेकिन स्वप्न में ऐसा देव स्वप्न महिमानमती अवस्था अवस्था में यह देव मन देवता अपनी महिमा का ही अनुभव करता है क्या अनुभव करता अपनी महिमा दृष्टं जागृत अवस्था में जिस जिस वस्तु को देखा था उसी उसी दृष्ट वस्तु को स्वप्न में पुनः पुनः देखता है श्रुतम श्रुतम में वर्तमान जो जागृत काल में प्रत्येक बार सुना हुआ था उन्हीं को दोबारा वहां पर भी उन्हीं बातों को फिर सुनता है देश में जो अनुभव किया स्वप्न में अनुभव करता है केवल देखे हुए कोई करता है क्या कत अनेकों जन्मों के इस जन्म न देखा हुआ अनेक पूर्व जन्मों में जो अनुभव किया हुआ वासनाएं हैं उन वासनाओं के आधार पर फिर वो दृष्ट को भी इस यहां देखता है दृष्ट दृष्ट इस जन्म देखा हुआ और पिछले जन्मों में देखा हुआ है किंतु इस जन्म नहीं देखा हुआ ऐसे जो वासना प्रदान उन वस्तुओं को भी देखता है श्रुदंश इस जन्म सुना हुआ इस जन्म न सुना हुआ किन्तु पिछड़े जन्मो में सुना हुआ अनुभूत अनुभूत इस जन्म अनुभव किया हुआ और इस जन्म अनुभव नहीं किया हुआ किंतु पूर्व जन्मों में अनुभव किया हुआ वासना विद्यमान जो है उन सबको अनुभव करता है असच्छ सच बने पृथ्व्या और असत बने जो आपने यहाँ भ्रांति अनुभव किया था छुट्टी में देखा रजों में सर्व देखा है जल देखा था वहां भी वैसे स्वप्न में वैसे भ्रांतियां होंगी स्वप्न में भी जैसे जागृत में भ्रांतियों को देखा था वैसी भ्रांतियां स्वप्न में भी हो जाती है जैसे जागृत में आप यथार्थों को देखा था जब स्वप्न में वैसे यथार्थों को आप देखते हो सत्मने यथार्थ अनुभव असत्म ने भ्रम सर्वश्य वह स्वरूप से मनोदेव स्वप्र देखता है सभी प्रकार की वस्तु को देखता है और स्वरूप से वह मन देव स्वप्र देखता है अत्र उपरदेशा जागृत सुणालि वायुषु प्राक शक्ति प्रतिपत्ते है उस काल को अत्र से बोल रहे बता रहे इंद्रिया सो गई है प्राणाग्निया जिगी हुई है। हैं और मन अभी सु में गया नहीं है प्राप्त पहले वाला जो काल है जगह नहीं है यार जगह होते तो इंद्रिया जगी रहती इंद्रिया सो गई का मतलब क्या? आप जगे नहीं हैं। इंद्रिया सो गई लेकिन मन अभी जगा हुआ है मन नहीं सोया मन नहीं सोया है इंद्रिया केवल लीन हो गई अपने कार्य से उपराम को प्राप्त हो गई श्रोत्रालिशु उपरदय और देख रक्षा के लिए जागृत प्रणाली वायु शु जगा हुआ कौन है प्रणाली वायु कब प्राग शिशु प्रतिपत्ति है शिश्रुप की प्रतिपत्ति से पहले वो एक अंतराल इस अंतराल काल में बीच वाला काल में ही सिले बीच वाला काल है उस काल में जागृत स्वात्म संहृत श्रोत्रादिकप्ने महिमान विभूति विषय विषय लक्षण अनेकागमनम अनुभव प्रतिपद्य क्या करता है इस अंतराल काल में कौन सा देव मन क्या कर रहा है वो अर्क रश्मत सूर्य की खुद की अपने रश्मियों के समान ये मन भी क्या कर रहा है खुद अपने के ऐसे देव देव है मनो अर्क रशिवत सूर्य की रश्मियों के समान स्वात्तृत स्रोता जो अपने भी श्रोत अधिकरणों को विलय कर लिया है एक तरह से कार्य प्रलय कार्यलय कर लिया है ऐसा वह जो मन है सपने महिमान विभूतिम स्वप्न अपनी महिमा अपनी जो विभूति है उसको देखता है मनो स्वात्मनी संत श्रोत्राधिकरण एवं वही तत् सर्वम परे देव मनुष्य एक ही भवन ऐसा श्रुति है ना उसके आधार पर उस मन रूपीदेव में सारी इंद्रिया एकीभूत हो जाती है जागृत स्वप्न में जब जाता है इन मन भी जगा हुआ, मन अभी आविद्या में नहीं गया है उस अवस्था में बात कही जा रही है तब ये मन जो है अपनी महिमा को विभूति को किस रूप से देखता है विषय विषय लक्षण विषय और विषयी विषय और उसका ज्ञान रूपा अनेकत्व गमनम अनुभवती अनेक भाव गमनमें प्रतिपदे करो प्राप्त होती दोनों अर्थ में लेना अनेक आत्म भाव को वो प्राप्त करता है और अनेक आत्मभाव को वह बना लेता है और अनेक भाव को अनुभव करता है प्रतिपद्यते करो थी प्राप्त अर्थ में लेना गमनम अनुभवती प्रतिपद्यते दो अर्थ में लिया विषय विषय आदि अनेक भावों को वह प्राप्त कर लिया का मतलब यही होता है गमन कर दिया का मतलब प्राप्त कर लिया प्राप्त कर मतलब अनेक आत्मभाव उसने बनाता है और उसको वो जान भी लेता है मैंने ये बना लिया है और अपना अनुभव तो की स्वतंत्रता का कथन करने के लिए देव या शब्द प्रयोग किया ज्ञान देवा उस पर विचार पूर्व कहता है ननो अनुभवित हो तथ कथम स्वातंत्र अनुभव क्षेत्रज्ञः स्वतंत्रों क्षेत्र विभूति के अनुभव करने में महित्मा का अनुभव करने में कर्ता तो हमेशा पुरुष होता है कोई भी विभूति वृत्ति के द्वारा घट का अनुभव करने की विभूति विभूति का तात्पर्य विषय को अनुभव करना सिद्धि से मतलब नहीं विभूति अपनी महिमा मन वृत्ति के विषय को जानना इसके अनुभव करने में पुरुष का कर्ण स्थानीय अनुभवी चल रहा है पूर्व पक्ष पूर्व पक्षियों को क्या मान रहा है अनुभव करने वाला आप अलग है मन अलग है ऐसे मान के चल रहा है द्रष्टा क्षेत्र अलग है उसका मन अलग है यह मान के चल रहा है भी तो कथम स्वतंत्र अनुभवी इसलिए मन स्वतंत्रता और कर अपने मन माने आपने ऐसे कैसे कह दिया कथम उच्चते स्वतंत्र को अनुभव कर लेता है ऐसा आप कैसे कह रहे हो क्योंकि मन कभी स्वतंत्र नहीं होता व करण से परतंत्र है फिर स्वतंत्र कौन है क्षेत्र ही स्वतंत्र है क्षेत्रोंतंत्र चेत स्वतंत्रः दोष पूर्व पशे स्पष्ट कर लो देश मन मनसा तदुक्ति स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म आत्में तो तदर्प लोक ख्यापनाथ ये शंका परिहाराभ्याद्रष्टा जीवात्मा स्वतंत्र है मन स्वतंत्रणी है मन जो न मन को अब स्वतंत्र कह दे रहे हो उचित पूर्वक जब कहता है तो सिद्धांतिक नहीं, नहीं यह हम यही बात समझाना चाह रहे वास्तव में आत्मा न स्वतंत्र न परतंत्र आत्मा में स्वतंत्रता परतंत्र है स्वतंत्र परतंत्र कौन है मन नहीं है मन स्वप्न में स्वतंत्र होता है और जागृत में परतंत्र होता है जागृत में कुछ देखना चाहेगा अपने आप देख लेगा क्या हो आंग उसको से ही देख सकता है के अधीन घट को देखने के लिए और लेकिन स्वप्न में मन को आंख की जरूरत नहीं ज़रूरत तो जरूरतिकेट बना लेगा और देख लेगा इस अंक की जरूरत नहीं है जिस अंक से जागृत में देखते हो उस आंक के बिना ही मन घटपटारी को देख लेता है स्वप्न में इसीलिए कभी कब मन स्वप्न में स्वतंत्र जागृत परतंत्र इस मन की अपनी स्वतंत्रता और प्रतंत्रता जो है स्वप्न और जागृत में उनको क्या कर देते हैं आप आत्मा में आरोप कर देते हैं उस उसको टिका कर देगा स्वन मनोधर्म स्वप्न वास्तव में मन का धर्म है न आत्मधर्म वो आत्मा का धर्म नहीं है आत्म तो तद तो आरोप मात्रम लोग आत्मा में उसका आरोप मात्र करता है यह अज्ञान जीव इस बात को क्या बना रखा प्रकाशन करने के लिए ही यहाँ शंका और परिहार दोनों कहा जा रहा है प्रश्न और जवाब पक्ष और सिद्धांत शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ है इधर सिद्धांत क्षेत्र के स्वातंत्र मनोपाल तथा नई क्षेत्र ज परमार्थता स्वतः तो क्षेत्र की कौन है भ्रम क्षेत्र मे क्षेत्रज और, और को है नहीं जीवात कल्पित है उपाधि के वजह से नहीं तो वास्तव में जो जीव कहते हो वो तो ब्रह्म ही है, कहते है के जो स्वातंत्र का कथन होता है वह मनोपालिकृत है नहीं क्षेत्र ज्ञ है परमार्थ स्वतः स्वप्ति जागृति क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है परमार्थ दृष्टि विचार करके देखो स्वतः क्षेत्र की न सोता है न जगता है न स्वप्नों को देखता है आत्मा न जगता है न सोता है न स्वप्न देखता है जो कुछ भी खेल है ये सब मन का ही खेल है मन जगता है जब इंद्रियों के अधीन होकर विषयों को भोगता है मन जब इंद्रियों के अधीन न होकर इंद्रियों को अपने मर लीन कर लेता है तो मन अपने मन मर्जी वस्तुओं को बना करके स्वयं देख लेता है स्वप्न में और जिन दोनों कार्य करते थक जाता है जब और कर्म फल भोगान सारे नविद्या में लीन होकर के सो जाता है सिर्फ मन ही सारे हो रहा है और आरोप ने कहा कर दिया मैं जगा मैं सोता हूं मैंने स्वप्न देखा और वह सीधे आत्मे डाल देते आरोप है मनोपारीकृत बात नहीं क्षेत्र के प्रवास होता है स्वपि जागरती युक्त मन उपारीकृत जागरण होता है केवल मनोपाधि कृत स्वप्न होता है कि युक्त युक्त मनोपाधि जागरण केवल मनोपाल प्रद स्वप्न अंतर है बाहेन्द्रिया युक्त मन ये जागृत में उपाधि हो गया बाहेंद्र रहित मन यह स्वप्न में उपाधि हो गया और सुश्रुद में न बाहेंद्र मन कुछ भी नहीं अविद्या ही उपाधि सुश्रुद्धि में क्या है अभी से स्वप्नों करते हैं तेरे अन्य उपनिषद जागरण होता है मनोपाल स्वप्न होता है यह बात स्पष्ट प्रधान में सदी स्वप्नो भूत लीलायती सदी ही एक नंबर टिप्पणी दे रहे सही का शाखा में और माध्यम शाखा में ये करना चारे आत्मा अनुभव नहीं करता है स्वप्न को आत्मा स्वप्न का अनुभव अनुभव नहीं करता ना जागृत का अनुभव करता ना सुशुद्धि का अनुभव करता है किसी अवस्था का अनुभव नहीं करता अवस्था त्रे परे वो ये सिद्ध करना चाहे ना यहाँ इसे प्रकाशन से कोई लेन देन नहीं, नहीं है यहां यह सिद्ध करना है तो मैं पदार्थ आत्मा है वह ना जागरकता स्वप्न किसी से भी कोई मतलब नहीं संबंध ही नहीं उसका और संबंध को हम आरोप कर रहे हैं आत्मा में मैं जगा था जगह कौन है मन जागृत में इंद्रिया जगे भी हुई है प्राण भी जगा हुआ है स्वप्न में इंद्रिया सोई हुई है प्राण जगा हुआ है मन जगा हुआ है लेकिन जगह कौन सोया कौन प्रश्न तो यह है न प्रश्न क्या था कौन जग है कौन सो रहा है स्वप्न को कौन देख रहा है तीसरा प्रश्न स्वप्न को कौन देख रहा है ये यहां कह रहे हैं आत्मा नहीं देख रहा है यदि कोई कहे मैं देखा कहने का मतलब मैं से क्या लोग आत्मा तो थोड़ी स्वप्न को देखता है यही समझा रहे हैं स्वप्न है मन का जन्म आत्मा का धर्म नहीं पहला पंक्ति देखा आनंद क्या लिखा है स्वप्नो मनोधर्मो न आत्मधर्म हाँ। पृष्ठ 55 में पहली लाइन आनंद में साफ साफ लिखा है 55 प्रश्न में अंतिम शब्दों में देखिए स्वप्नों मनोधर्मो न आत्मधर्म यह हमें यह सिद्ध करना है आत्मा का धर्म नहीं यहां पर विचारी नहीं हम कर रहे हैं कि कौन प्रकाशन कर रहा है ये प्रश्न उठा ही नहीं है जब प्रश्न आएगा तो उसको जवाब देंगे आत्मा का प्रकाश है प्रकाश तो वो तो बताएंगे। यहां विचार इतना ही चल रहा है कि जागरण स्वप्न सी किसका घर है किसका धर्म है? आत्मा का है कि मन का है सारी दुनिया क्या मानती है मैं जगा था मैं सोया था मैं स्वप्न देखा मैं सब आत्मा का घर मानते हैं उसको निषेध करने के लिए आत्मा इसे सदी ही स्वप्नो भूतवा धी से मन मन सहित स्वप्न होकर के आपको लगता है मैंने किया आत्मा ने किया आत्मा नहीं, नहीं कर रहा तो मन का खेल है इसे कहते हैं आत्मा ध्यान करने के समान है लीला करने के समान लगता है तस्मात मनुष्य विभूति अनुभव है वचन न्याय इसे मन का स्वाभिभूति स्वप्न को अनुभव करने में स्वतंत्रता है यह जो बातें कही गई है वह उचित ही है अनुचित नहीं है क्योंकि वास्तव में आत्मा में स्वतंत्रता है न परतंत्रता स्वतंत्रता परतंत्रता सब मनोपाधि महिमा है स्वतंत्रता है मन स्वप्न में प्रतंत्र का है मन जागृत मन उपाधि से ही तत्व स्वप्रका क्षेत्र ज तब कोई कहते थे ऐसा है आपके प्रश्न का जवाब आ गया देखो प्रश्न उठा दिया पूर्व पक्ष ने फिर कोई कह सकता है ये मन ही सब बना लिया स्वयं हो गया सारे चीज और मन ही प्रकाशन भी कर लिया मान लो ये जो लोग कहते हैं सप्रकाल में क्षेत्रज्ञ आत्मा का स्वयं प्रकाशता सिद्ध होता है वो बात बाईत हो गया मनोपाधि सहित मन उपाध्य सहित ही आत्मा में स्वतंत्रता आती है नहीं तो में स्वतंत्रता नहीं है यह आपने कहा ना तरह से पूर्व येगा फिर तो से आत्मा प्रकाशत्व आगा मन स्वतः प्रकाश नहीं है स्वयं प्रकाश नहीं है ऐसा पूर्व कह रहा है सिद्धांत ठीक है ये स्वयं प्रकाश पर प्रकाश के से शब्द है ना वह तो प्रकाश रूप ही है उसको स्वयं ज्योति क्यों बोलते हो आप स्वयं विशेषण क्यों जोड़ रहे हैं आप इसका मतलब कोई दूसरा ज्योति है जो परकाश पर से व्यावर्तन करने के लिए विशेषण हमेशा इतना पूर्व पक्ष बहुत सुंदर पूछ रहा है ताकि सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा हम आत्मा को प्रकाश रूप मानते हैं प्रकाश रूप ही है वो। है ना? प्रकाश चंद्रा। प्रकाश चंद्र प्रकाशात्मक तो चंद्र प्रकाशात्मक आत्मा स्वयं प्रकाश, तो प्रकाश कहूंगा उसको लेकिन यदि कोई कहता है तो पूर्व पक्ष उस पर आपत्ति उठा मनोपाली सहित मनुपाली सहित ही यदि आप प्रकार के क्षेत्र को मानते हो फिर तो क्षेत्र के ज्योतिष करना उचित नहीं है क्यों श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृदा भ्रांति शंका करने वाले के दिमाग में भ्रांति भरा पड़ा है क्यों उसे श्रुति के अर्थ का सम्यक ज्ञान नहीं है क्योंकि वास्तव में वेदांत सिद्धांत में आत्मा को स्वयं ज्योति कहना भी गलत है स्वप्रकाश कहना भी गलत है वेदांत मत में आत्मा प्रकाश ही है प्रकाश आत्मा की है प्रकाश और आत्मा एक प्रयावाची समझ लो अब उसे कुछ ही विशेषण देना गलत है विशेषण दे रो का मतलब किसी तरह करने के लिए दे रहे हो ना सापेक्ष कथन कर रहे आप निरपेक्ष प्रकाश स्वरूप को सापेक्ष कथन क्यों करो कहते हैं सापेक्षता स्वयं स्वयं व्यवहारों आमोक्षा अविद्या मनाद जनिता स्पष्ट सिद्धांत भाषा कारण यहां क्योंकि जो स्वयं ज्योतिष वाले जो व्यवहार है ना वो स्वयं ज्योति है स्वप्रकाश है ये सब जो व्यवहार होता है वो भी आमोक्ष काल पर्यंत मात्र है विषय की है कि अविद्या में मन है मन क्या है स्वतः प्रकाश नहीं है उसके पेशा से आप आत्मा में स्वतः प्रकाश स्वयं ज्योति स्वप्रकाश इस विशेषणों को कहना पड़ता है जो मन जड़ है दर्पण जड़ है ना दर्पण की अपेक्षा से में बोलना पड़ता है सूर्य क्या है सब प्रकाश है घट भी क्या है जड़ है उसी अपेक्षा में कहना पड़ता है सूर्य सब प्रकाश है नहीं तो सूर्य क्या है प्रकाश स्वरूप ही है उसमें स्वयं ज्योति प्रकाश आदि शब्द देने की विशेषण देने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ चलो उपाधि से जनित है उपाधिया जड़ात्मक है वह स्वयं ज्योति नहीं है उससे अलग करने के लिए हमें क्या कहना पड़ा आत्मा को स्वयं ज्योतिष प्रयोग करना पड़ा और यह सब कब होता है इसलिए उपाधि कब होती है अविद्याल इसे आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व व्यवहार भी कब है अविद्याल भी मानना पड़ेगा इसे यहां बहुत सुंदर देखिए बाजदार का सिद्धांत बहुत सुंदर सुंदर बता दिए इसलिए स्वयं ज्योतिषवाद व्यवहार हो स्वयं ज्योतिष ज्योतिष स्वयं ज्योति है स्वप्रकाश है ये सब जब सब प्रयोग करते हो आप ये सब व्यवहार जितने भी इस प्रकार व्यवहार है कब तक होता है ये आमोक्ष जब तक वास्तव में आप ब्रह्मानुभूति नहीं किया है तब तक तो क्यों होता है कि सर्व व्यवहार अविद्या विषय यह सब अविद्या का मामला है अविद्या विषय है वो मनाली उपाधि जनित मनाली उपाधि से जनित ये उपाधि से, से प्राप्त स्वप्रकाश आदि सभी व्यवहार भी मोक्ष के कारण ही है ऐसा समझना चाहिए कि विकल्प उठाकर सुंदर जवाब दे रहे दे दे देखिए लेना पड़ेगा बोध द्वितीय दीपादीना सत्वे सत्व ज्योतिर मनुष विद्यम आत्रस्व्योतिषोधन न सक्यं श्रुते कार्य बोधन से बाधभ विप्रेत उतोधन ऋप कार्य सिद्ध्य मनुष्य भाव भी विवक्षित श्रुत श्रुत्रित न आद्य कल्यादियों के वास्तव में स्वयं ज्योतिष ज्योतिर सत्वे सूर्य हो और आप दीपक जला दें क्या सूर्य के वजह से दीपक का स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा दीपक का प्रकाशत्व तो बाध हो जाएगा क्या दीपक अंधकार हो जाएगा आपने दीपक जला दिया सूर्य का रहते हुए कि दीपक आपको अंधकार देगा कि प्रकाश देगा उसकी प्रकाश तो बाधित नहीं होता है ना इसी तरह से मन भले कह स्वप्र मन प्रकाशित कर रहा है विषयों को तो क्या उतने से आत्मा के प्रकाश उत्पाद हो जाएगा नहीं हो सकता क्यों तो सूर्य बड़ा प्रकाश है उत्पादित नहीं होता यह सूर्य से दीपक की प्रकाश नहीं होता दोनों का प्रकाश तो नहीं होता किसी का भी ये निर्भर कौन निरपेक्ष है कौन सापेक्ष है कौन ज्यादा उज्ज्वल है कम, कम कौन कम उज्जवल है यह सब अंतर है दृष्टांत है ना और वहां भी ऐसे ही मन क्या है उपाधि उपाधि उसकी प्रकाश अपने आप क्या है क्षुद्र हो जाएगा दीपक के समान और आपका तो सूर्य के समान हो जाएगा वहां भी जो सापेश कथन हो रहा है वो उपाधि को लेकर के हुआ ना आप सूर्य को उत्कृष्ट प्रकाश क्यों कह दीपक के वजह से कह दीपक प्रकाश था उसके अपेक्षा से आपने कह दिया सूर्य उत्कृष्ट प्रकाश मन भी क्या है उसी आत्मा तो का प्रकाश प्रकाशित कर रहा प्रकाश है इन मन जो प्रकाशित परिचिन है उसके अपेक्षा से हम आत्मा क्या कहेंगे तो स्वयं ज्योति है इसे मनादि उपाधियों की वजह से ही आत्मा में स्वयं ज्योति व्यवहार अविद्या काल में होता न बाधते तब तक द्वितीय से मनसा सत्य द्वितीय मनाली कराने पर भी आत्मा की प्रकाशकत्व का बाधित कभी नहीं हो सकता तथा तो जब बाध्यत अनिष्टम आप देत और यदि कहोगे नहीं भाई वो सब मन के आने से आत्मा की प्रकाश उत्त हो जाएगा तो फिर तो अनिष्ट हो जाएगा दीपक जला गया सूर्य के प्रकाश बाहित हो जाए फिर तो दुनिया में चला गया आप दीपक जला दोगे तो एक व्यक्ति दीपक जलाए उसे सूर्य का प्रकाश बाहित होने लग जाए फिर सब घर अंधकार में हो जाए, सब दुनिया अंधकार में जला जाए। आप जला ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिलता। पर एक मन उपाई स्वप्न में चीजों को देख लिया इतने मत आत्ता के प्रकाश का नहीं, नहीं हो सकता है ज्योतिर से मनसो विद्यमान कह रहे हैं कि मनसा तो मनरूपी दूसरा चौथी का मात्र से मन सभी आत्म जो स्व बोधन न सक्यम आत्मा की स्वयं बोधित नहीं हो सकता है क्या निकल प्रश्न डाल रहा है मनरूपी एक प्रकाशक का होने से क्या आपका कहना है आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बोध नहीं होगा इस दीपक का रहने से सूर्य का स्वयं प्रकाशकत्व तो हो जाएगा उसका बोध नहीं होगा क्या ये प्रश्न डाल अथवा दूसरी भी श्रुति कार्य का बोधन का भाव विवक्षित अथवा आप यह कहना है आत्मा की प्रकाशकोत् सिद्ध करने के लिए क्या मन का अभाव को कथन करना जरूरी है मन के अभाव काल में ही आत्मा के सब प्रकाश सिद्ध होगा ये आप कहना चाहते हो दीपक के अभाव हो जाए तब हम जान पाएंगे सूर्य प्रकाश है ऐसा होता है दुनिया में फिर ये कैसे तो तुम कह हो? मन की अभाव हो जाए तब मुझे पता चलेगा आत्मा तो आत्मसव प्रकाश है या नहीं दीपक रहते हुए भी जिस प्रकार से हमें मालूम होता है सूर्य स्वप्रकाश था उसी प्रकार से मन पे उपाज रहते हुए ही आत्मा तो स्वयं ज्योतिष की सिद्धि हो जाती है विकल्प ऐसा कहना चाहे तो ऐसा कहें क्या कहना आप चाहते हो खंडन कर करते नात्य मनुष्य सत्य भी एवं निर्शन बोरी तुम शक्त क्योंकि मन का रहने पर भी आपके आगे कहे जाने वाले प्रक्रिया के अनुसार मन का दृश्य होने के नाते ज्योतिष अयोग्य ना। मन क्या है एक दृश्य है मन को भी तुमने देखा कि नहीं मेरा मन खराब है बोलते कि नहीं बोलते आज मूड ठीक नहीं है इसका मतलब क्या है आप अपने मन को देख रहे हो जब मन को देख रहे हो मन भी दृश्य है जड़ है वो तो ज्योति हो ही नहीं सकता तो स्वयं ज्येष्ट कौन होगा सुत सिद्ध हो जाता है आत्मा ही हो सकता कोई दुसान अतः स्वयं जिष्ठ का मन कर रहने पर भी सिद्ध कर सकते कोई दिक्कत नहीं है ना मन कर रहने पर भी आत्मा की प्रकाश कर सिद्ध करने का आपत्ति रहा क्योंकि आत्मा उस मन को भी देख रहा है और आपने मन को भी देख रहे हो इसमें मन भी घटवत दृश्य है ठीक है नी जड़ है मन जड़ दृश्यवाद घटवत अथवा आत्मा स्वयं प्रकाश है मनसोपी दृष्टित् मन का भी दृष्टा होने से आत्मा स्वयं प्रकाश है क्यों मन का भी दृष्टा होने से घट प्रकाश दीपवत ये अनुमान करते हुए इसलिए समझा नही चाहती कभी भी कि मन के अभाव भी भी करना नहीं चाहती है बल्कि श्रुति ये सिद्ध करना चाहती है मन का स्वयं प्रकाश मन के रहते हुए स्वप्न में आत्मा के संप्रकाश करना चाहता क्या बोलते हैं इसलिए मन ने ऐसे चीजों को देखा मैं अपने मन से इन चीजों को देखा स्वप्न में इसलिए सब काल में मन और मन के सारे पदार्थ भी आपके लिए दृश्य था जब मन की स्वयं आसानी से, से दो जाता है में जागृत नहीं हो पाता है क्यों जागृत में आप बाहि प्रकाशन के अधीन घटपटा दे प्रकाशन कर रहे आपको टॉर्स चाहिए बल्ब चाहिए सूर्य चाहिए प्रकाश चाहिए तब घटपट के जागृत का प्रकाशन कर पाते हो लेकिन स्वप्न में इनके बिना प्रकाशन हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई कोई चीज नहीं है वहां जो सूर्य अपने दिया वो भी कल्पित ही है आपका अपना कल कल्पना है जागृत के सदृश हमने बना लिया है कि सबको पता है हमने स्वप्न कहाँ है अपनी खोपड़ी में इतनी सी एक छोटी सी नाड़ी के एक छोटा सा के अंदर बहुत बड़ा शहर बना लिया आपने काल देश वस्तु सब वहां बाधित है उतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा शहर तो हो नहीं सकता पांच मिनट बीता उसमें आप पचास साल का वहां पर स्वप्न देखकर रहा आयु बीत गई काल भी बाधित हो रहा है देश क्षेत्र भी बाधित हो रहा है वस्तु तो जगत ही मिटी गया इसलिए बाधित सूत है। जब देश काल वैसे सब कुछ बाधित हो ही रहा है यह स्पष्ट है कि वहां ये सब कोई फायदा नहीं का कोई। इनके आपने सब कुछ प्रकाशन किया, किया तो तो है सिद्ध हो गया मन कर रहते हुए सिद्ध हो गया जैसे दीपक रहते हुए सूर्य में स्वयं प्रकाशन सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार से मन कर रहते वक्त ही हमें सिद्ध करना है कि आत्मा ज्योतिष बोध है कि आत्मा ये भी करे। भी भी किसी भी चीज को प्रकाशक कहना है तो प्रकाश की अपेक्षा कोई प्रकाशित वस्तु ना आपने दीपो को प्रकाशित क्यों कहा प्रकाशित किया घट न होता उसका प्रकाशन दीपक न करा होता तो दीपक को प्रकाशक कहोगे इसी प्रकार आत्मा को भी प्रकाशक कह रहे तब जब अविद्या काल में उपाधि थी इन उपाधियों को उसने प्रकाशन किया इसे उसका प्रकाशक कर रहे हैं अर्थ आत्मा में प्रकाशक प्रकाशन पद है इतने सारा व्यवहार भी अविद्या काल में ही उपाधि हो